माँ की बातें स्वामी ईशानंद दूसरे दिन मैं बड़े तड़के माँ के साथ राजू के घर जा रहा था वह लड़का नहाकर बीच रास्ते में माँ के पास आ खड़ा हुआ माँ ने मुझे पास के तालाब से थोड़ा पानी लाने के लिए कहा जब मैं गिलास में पानी लेकर पहुँचा तो देखता हूँ कि माँ कुछ खोज रही है मैंने पूछा क्या आसन लाद हूँ माँ ने कहा रहने दो जाने की आवश्यकता नहीं बस थोड़ा सा पुआल ला दो हम दोनों बैठ जाए मेरे वैसा करने पर मिट्टी के ऊपर पुआल बिछाकर दोनों बैठ गए माँ ने मुझे जरा दूर चले जाने के लिए कहा और आचमन करके लड़के को दीक्षा प्रदान की एक दिन शाम को माँ बातचीत के बीच कहने लगी बेटा अब मैं और किसी का दोस्त देख सुन नहीं सकती जो होता है सब अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप होता है जहाँ पहले शरीर में प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप हल का फल घुसता, वहाँ कम से कम सुई तो चुभेगी ही उन लोगों ने मेरे सामने रह के दोष की बात कही पर पहले वे लोग सब कहाँ थे उसने मेरी कितनी सेवा की है उन दिनों मैं भाइयों के यहाँ धान उबालती थी भाभियाँ सब छोटी थीं उस समय वह ठंड और वर्षा की परवाह न करके सवेरे से मेरे साथ धान की बड़ी बड़ी हंडी उतारता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 मेरे प्रति ऐसे भगवत बुद्धि न रख कर मानवीय बुद्धि रखते हुए जो मैं कहते हूँ उसे देख सुनकर जैसा काम काज करते रहे हो वैसा किए जाओ तुम लोगों को कोई भय नहीं एक दिन भक्तों के बहुत से पत्र आए थे शाम के समय मैंने उन्हें माँ को पढ़कर सुनाया पत्र सुनकर माँ कहने लगी कितने लोगों ने कितनी सब इच्छाएं लिखी है देखा तुमने कोई कहता है इतना प्रार्थना जप ध्यान करता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है फिर कोई संसार की नाना प्रकार की अशांति अभाव रोग शोक आदि की बात लिखता है मुझसे और यह सब सुनना नहीं हो पाता मैं तो ठाकुर से कहती हूँ ठाकुर तुम्हें इनके लोग और परलोक की रक्षा करो मैं माँ होकर और क्या कह सकती हूँ उन्हें ठीक ठीक कितने लोग चाहते हैं उनमें व्याकुलता कहाँ